अनोशो टॉक काहे होत अधीर नंबर सेवेंटीन इसी सिपाही मरद है जग में पलटूद मन मारे सिर गिरी पड़े तन की करे नास नाम किए न करी सको साहब करता मोर करत करावत आप है पलटू पलटू शोर पलटू हरिजन मिलन को चली जाइए खुदाप हरिजन आए घर मे तो आए हरिया वृक्षा बड़ परस्वार थी फरे और की का भवसागर के तरन को पलटू संत जहाज पलटू तीरथ को चला बीच मा मिल गे सन। एक मोक्ति के खोजते मिल गयी मुक्ति अनंत पलटू मन मुआ नहीं चले जगत को त्याग ऊपर धोए क्या भया भीतर रहेगा दाग शी नवावे संत को शीष बखाणु सो ओय पलटू जो सिर नानवे बेहतर कद्दू हो सुन पलटू भेद ये हँसी बोले भगवान, दुख के भीतर मुक्ति है सुख में नरक निदान बिन खोजे से ना मिले लाख करे जो कोई पलटू दूध से दही भा माथी से घीव हो मारी आई एक से पलटे भैया जो पलटू पलटे नहीं रहे के जल पखान के पूजते सरान एको काम का पलटू तन करु दे हरा मन करु सालिगराम कारज धीरे होत है काहे होत अधीर समय पायतर तर वर फर के खुशी चुनी खंजर है कोई तो तेग उरिया कोई सरसर है कोई तो बादे तूफा कोई इंसान कहाँ है किस कुर्रे में गुम है या तो कोई हिंदू है मुसलमान कोई जिस वक्त झलकती है मनाजिर की जबीन रासिक होता है जाते बारी का यकीन करता हूं जब इंसान की तबाही पे नजर दिल पूछने लगता है खुदा है कि नहीं जीना है तो जीने की मोहब्बत में मरो गारे हस्ती को नेस्त हो, हो के भरो नोए इंसान का दर्द अगर है दिल में अपने से बुलंदतर की तखलीक करो मखलूक की खिदमत से बहुत डरता है अपने ही लिए आठ पहर मरता है अफसोस तेरा इनाए जामिद ए शख्स अपने से तबाबुज ही नहीं करता है मनुष्य को देखो जैसा मनुष्य है जैसा मनुष्य आज हो गया है तो सच ही परमात्मा पर भरोसा नहीं आता कि परमात्मा भी हो सकता है वृक्षों को देख के शायद आस जगे पक्षियों को देख के शायद तुम्हारे भी पंख फड़फड़ पशुओं की आंखों में झांक के शायद परमात्मा की थोड़ी झाई पड़े पर आदमी आदमी इतने दूर निकल गया है आदमी ने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली खंजर है कोई तो तेग उरिया कोई सरसर है कोई तो बादे तूफा कोई इंसान कहाँ है किस कुर्रे में गुम है तो कोई हिंदू है मुसलमान कोई मुसलमान मिल जाएगा हिंदू मिल जाएगा ईसाई मिल जाएगा जैन मिल जाएगा बौद्ध मिल जाएगा मगर आदमी आदमी मिलना बहुत कठिन है और जो आदमी है वह हिंदू नहीं हो सकता मुसलमान नहीं हो सकता आदमियत उतनी छोटी सीमाओं में बंध नहीं सकती आकाश को कैसे बंद करोगे आंगनों में सत्य को कैसे जंजीरें पहनाओगे शब्दों की अनिर्वचनी के कैसे शास्त्र निर्मित करोगे हार्दिक को बुद्धि से कैसे समझोगे कैसे समझाओगे सब शास्त्र ओछे पड़ जाते सब मंदिर मस्जिद छोटे पड़ जाते परमात्मा इतना बड़ा है उस बड़े परमात्मा को तो सिर्फ आकाश जैसा हृदय ही संभाल सकता है और आकाश जैसे हृदय पैदा हो सकते संभावना हमारी है बीच हम में जिस वक्त झलकती है मनाजिर की जमीन रासिक होता है जाते बारी का यकीन करता हूं जब इंसान की तबाही पे नजर दिल पूछने लगता है खुदा है कि नहीं आज अगर परमात्मा पर संदेह उठा है तो उसका कारण यह नहीं है कि परमात्मा नहीं है उसका कारण यह है कि आदमी परमात्मा का कोई प्रमाण ही नहीं दे रहा आदमी को देख के परमात्मा के अस्तित्व की आशा नहीं बंधती आदमी को देख के कुछ आशा रही भी हो तो बुझ जाती कोई दिया टिमटिमाता भी हो भीतर तो समाप्त हो जाता अमावस की रात गिर जाती जीना है तो जीने की मोहब्बत में मरो आदमी होने की कला एक ही है और वह है प्रेम जीवन से प्रेम इतना कि मरना भी पड़े उस प्रेम के लिए तो कोई हंसते हुए मर जाए कोई गीत गाते हुए मर जाए कोई नाचते हुए मर जाए जीना है तो जीने की मोहब्बत में मरो और जीने की भी कला यही है बड़ा उल्टा लगेगा जीने की कला है जीने की मोहब्बत में मरना जो जीवन को जोर से पकड़ता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है जो जीवन को भी जीवन के लिए छोड़ने को तत्पर होता है उसके ऊपर विराट जीवन उतर आता है जीना है तो जीने की मोहब्बत में मरो गारे हस्ती को नेस्त हो, हो के भरो अभी तो तुम्हारी जिंदगी क्या है गारे हस्ती एक गड्ढा है अस्तित्व का एक खालीपन एक सूनापन रिक्तता जहां न फूल खिलते न पक्षियों के गीत गूंजते न आकाश के तारे झलकते तुम्हारे भीतर अभी है क्या सिर्फ एक उदासी एक ऊब है किसी तरह जिंदगी को ढोए जाते हो यह दूसरी बात है सिर्फ श्वास लेते रहने का नाम जीना नहीं है जब तक जीवन एक नृत्य ना हो एक रक्स ना बने एक उत्सव ना हो एक समारोह ना हो जब तक जीवन फूलों की एक माला ना बन जाए जब तक जीवन तारों की एक दीपावली ना बन जाए तब तक तुमने जीवन जाना ही नहीं जानना समझ रखना कि जीवन समझा ही नहीं अभी अभी जीवन में प्रवेश ही नहीं हुआ जीवन के मंदिर के बाहर ही बाहर घूमते रहे हो जीना है तो जीने की मोहब्बत में मरो गारे हस्ती को नेस्त हो, हो के भरो और जीवन का यह जो गड्ढा तुम्हें अनुभव होता है खालीपन ये रिक्तता यह अर्थहीनता ये शून्यता इसे भरने का उपाय जानते हो इसे भरने का उपाय बड़ा अनूठा है इसलिए संतों की वाणी अटपटी है अपने को मिटा मिटा के ही इसको भरा जा सकता है और तुम अपने को बचा बचा के भरना चाहते हो बचाओगे तो खाली रह जाओगे जीसस कहते हैं और मिट सको तो आज ही भर जाओ मिटने को मैंने सन्यास का नाम दिया है मिटने की कला मरने की कला लेकिन मरने की कला केवल कदम है जीवन की कला की तरफ मिटने की कला होने की कला का सूत्र है नोए इंसान का दर्द अगर है दिल में अपने से बुलंदतर की तकलीफ करो और अगर सच में ही मनुष्य होना चाहते हो मनुष्य को जन्म देना चाहते हो अपने भीतर एक नए मनुष्य का आविर्भाव करना चाहते हो क्योंकि पुराना तो सड़गल गया तुम्हें जो पाठ पढ़ाए गए थे सब व्यर्थ साबित हुए तुम्हें जो सूत्र समझाए गए थे वे काम नहीं आए जिन्हें तुम सेतु समझ के चले थे वही तुम्हें डुबाने का कारण हो गए तुमने कागज की नावों पर सवारी की है तुमने शब्दों और ज्ञान के जाल से ही जीवन को जीने की कोशिश की है और इसलिए जीवन तो तुम्हारे हाथ में नहीं है जीवन के नाम पर एक धोखा है एक आत्मवंचना है अगर सच्चे जीवन को जीना हो अगर अपने भीतर एक नए मनुष्य को जन्म देना हो तो एक काम करना पड़ेगा अपने से बुलंद तर्क की तखलीक करो जो तुम से विराट है उसका आविष्कार करो और तुमसे विराट तुम्हें घेरे हुए उसी का नाम परमात्मा है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है परमात्मा उस विराट का नाम है जो तुम्हें घेरे हुए है जो तुम में श्वास बन के आता है जो तुम में रक्त बन के बहता है जो तुम्हारी हृदय की धड़कन है जो तुम्हारी आंखों की ज्योति है चमक है जो तुम्हारा प्रेम है प्रार्थना है तुम्हारा काव्य है तुम्हारा संगीत है जो तुम्हारा अस्तित्व है जो तुम्हारे प्राणों का प्राण है जिसमें तुम्हें बाहर और भीतर सब तरफ से घेरा है उस विराट का नाम ही परमात्मा है लेकिन आदमी अपने में बंध आदमी सोचता है मैं काफी जिसने सोचा ऐसा कि मैं काफी उसने अपनी कब्र बना ली जीते जी उसकी जिंदगी सिर्फ सड़ने की एक लंबी प्रक्रिया होगी उसके जीवन से दुर्गंध उठेगी सुगंध नहीं वह बीच की तरह ही आया और बीच की तरह ही सड़ जाएगा फूल नहीं खिलेंगे सुबास नहीं मुक्त होगी वो अंडे में ही मर जाएगा अंडे के कभी बाहर ना आ पाएगा कि पंख फैलाता खुले आकाश की स्वतंत्रता का आनंद लेता कि चांद तारों को छूने की अभीपसा से भरता कि बदलियों के पार उठता उसके लिए कभी सूरज नहीं उगेगा उसकी जिंदगी अमावस की रात ही रहेगी जिसमें तारे भी नहीं तारे तो दूर एक टिमटिमाता दिया भी नहीं अपने से विराट का आविष्कार अपने से बड़े की खोज लेकिन आदमी डरता क्यों है अपने से बड़े की खोज के लिए अपने से बड़े की खोज के लिए खुद को झुकना होता सिर झुकाने की कला समर्पण की कला तो ही अपने से विराट को पाया जा सकता है आज के पलटू के सूत्र उसी दिशा में बहुत अद्भुत सूत्र हैं खूब प्यार से सुनना खूब प्रीति से अपने भीतर लेना सोई सिपाही मरद है जग में पलटू दास मन मारे सिर गिर पड़े तनकी करे ना आस कह रहे हैं वही सिपाही है मर्द मन मारे सिर सिरगिर पड़े अपने मन को मिटा दे अपने मैं को मिटा दे अपने अहंकार को मिटा दे ऐसा कि सिर गिर पड़े भूमि पर बचे ही नहीं अस्मिता का कोई बोध मैं हूं यह भाव ही न रह जाए और जहां मन मिटा वहां तन की आस मिट जाती मन ही तो तन की आस है यह मन ही तो तुम्हें जन्मों जन्मों में लाया है यह मन ही तो तुम्हें चौरासी करोड़ योनियों में भटकाया है यह मन ही तो तुम्हें कहां कहां नहीं ले गया इस मन ने तुम्हें जन्मों जन्मों में कितनी यात्राएं करवाई और सब व्यर्थ हाथ कुछ भी नहीं लगा मुकाम आया नहीं मंजिल आई नहीं चलते रहे चलते रहे चलते रहे थक गए हो ऊब गए हो मगर चले जाते हो क्योंकि मन नई आशाएं बंधाया जाता है मन बड़ा कुशल है आशाएं बंधाने में एक बार टूटती आशा जल्दी ही दूसरी जगह देता हजार बार टूटती हैं आशाएं लेकिन मन नई नई आशाओं का आविष्कार करता जाता वो कहता रुको थोड़ा और रुको कल आज जो नहीं हुआ कल होगा कभी जो नहीं हुआ वही भी हो सकता है मन बड़ा राजनीतिक है वो आश्वासन पर जीता है और आश्चर्य तो यह है कि तुम धोखे पर धोखा खाए जाते हो कब जागोगे ये तन की आशा कब छूटेगी और और नई देह लेने का भाव कब विदा होगा मन मारे सिर गिर पड़े तन की करे न आस यह सिपाही की परिभाषा की है पलटू ने यह तो सन्यासी की परिभाषा है सन्यासी ही असली सिपाही है सन्यासी ही मर्द है मोहब्बत को हम एक दरियाए बेसाहिल समझते किनारा उसका गिरदावे बला में डूब कर जाना प्रेम को हम एक ऐसा सागर समझते हैं जिसका कोई किनारा नहीं है लेकिन उसका भी किनारा जाना जाता है मगर केवल वही जान पाते जो बीच भवन में डूब जाते जो मझधार में डूब जाते जिन्हें डूबना आ गया जिनकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ है कि जो जानते हैं मृत्यु के पार अमृत है जो जानते हैं अगर मजदार में डूब गए तो किनारा मिल जाएगा उस सागर का किनारा जिसका कोई किनारा नहीं है उसका किनारा भी मजदार में डूबने वाले को मिल जाता है कैसे मन मारे? क्या अर्थ है मन को मारने का कहां है तलवार जिससे मन मारे? ध्यान से मरता है मन ध्यान है तलवार ध्यान का अर्थ होता है विचार के प्रति साक्षी भाव मैं विचार नहीं हूं ऐसे बोध की प्रगाढ़ता देखो विचार की धारा को, आते हैं विचार जाते हैं विचार जैसे दिन आता और रात आती और वर्षा आती और गर्मी आती जैसे वसंत आता और पतझड़ आता फूल खिलते और झरते ऐसे ही विचार की सतत धारा है तुम देखो तुम सिर्फ दृष्टा हो तुम न कर्ता बनो न बोकता बस और तुम्हारे हाथ तलवार लग गई जो काट देगी मन को और गिरा देगी सीस को और मिटा देगी अहंकार को मझधार में डूब जाओगे और पालोगे किनारा मन मारे सिर गिर पड़े तन की करे नास नाम किया न कर सकू साहिब करता मोर करत करावत आपु है पलटू पलटू सोर करता भाव जाने दो करने वाला तो मालिक है तुम नाहक सोच रहे हो कि मैं करने वाला करने वाला कोई और है जो छिपा है जैसे कठपुतलियां नाच रही हो और पर्दे के पीछे कोई उनके धागों को हाथ में लेके रहा हो कठपुतलियों में भी अगर मन पैदा हो जाए तो वो भी सोचेंगे कि हम नाच रहे नास्तिक कठपुतली अहंकार से भर जाएगी और जब लोग तालियां बजाएंगे तो कठपुतली की छाती फूल जाएगी और उसे पता नहीं कि पीछे कोई धागे हाथ में लिए ना रहा है जो जब चाहेगा तब धागे खींच लेगा और नाच बंद हो जाए और तुम रोज देखते हो आज किसी का नाच बंद हुआ कल किसी का नाच बंद हुआ और फिर भी तुम यह भरोसा किए चले जाते हो हम करता है इस जगत में सबसे बड़ी भ्रांति है यह भाव कि मैं करता हूं और करता का ही दूसरा पहलू भोगता है करता और भोक्ता एक सिक्के के दो पहलू और इन दोनों के पार एक साक्षी का भाव है कि मैं केवल दृष्टा हूं मैं सिर्फ देख रहा हूं पलटू ने प्यारा सूत्र कहा ना मैं किया ना करी सकू मैंने कभी कुछ किया ही नहीं और न करना मेरी सामर्थ है ना मैं कुछ कर सकता हूं ना मैं किया ना करी सकू साहिब करता मोर वो साहिब वो मालिक कर रहा मैंने देख लिए वो धागे मैंने देख लिए वो हाथ जो पीछे छिपे हैं पर दे जो दृष्टा बनता है उसे दिखाई पड़ जाता है ये रहस्य क्योंकि दृष्टा बनते ही तुम मालिक हो जाते हो तुम नहीं रहते मालिक ही बचता है दृष्टा होते ही तुम परमात्मा के साथ लीन हो जाते हो जब तक तुम करता और भोगता हो कठपुतली हो जैसे ही दृष्टा हुए तुम कठपुतली नहीं हो कठपुतली तो फिर दे है मन है और सब कुछ तुम हट गए पीछे तुमने तो श्रष्टा के साथ अपना तादात्म पा लिया करत करावत आपू है पलटू पलटू सोर खुद करता है और इस बेचारे पलटू का शोर मचता लोग कहते हैं पलटू ने ऐसा किया पलटू ने वैसा किया करत करावत आप है पलटू पलटू सोर और जिसने ऐसा जान लिया उसके जीवन में साधना के बड़े नए अर्थ हो जाते फिर साधना भी करता नहीं रह जाता करने की बात नहीं रह जाती फिर साधना भी वही कर रहा है करा रहा है फिर भजन और कीर्तन भी वही कर रहा है और करा रहा है रामकृष्ण को ऐसा होता था कि रास्ते चलते धुन बंद जाती थी उनको कहीं ले जाना मुश्किल होता था क्योंकि चले जा रहे रास्ते पर और किसी ने कह दिया जयराम जी और बस काफी था उनके लिए इतनी सी शराब जयराम जी बस एक घूट और वो वही बीच सड़क पर नाचने लगे राम की जय हो तो बिना नाचे कैसे अंगीकार की जाए तमाशा हो जाए भीड़ लग जाए ट्रैफिक रुक जाए पुलिस का आदमी के लोगों को हटाने लगे और जो भक्त उनके साथ गए होते थे उनको बड़ी बेजीती मालूम पड़े कि वो भी रामकृष्ण के साथ तमाशा बन रहे बीज बाजार में बद्ध होती रामकृष्ण को बहुत समझाया भक्तों ने क्या आप ऐसा ना किया करें रामकृष्ण का तुम समझते नहीं नाम किया ना करी सकूं साहिब करता मोर करत करावत आपू है पलटू पलटू सोर मैं कुछ करता हूं रामकृष्ण कहते तुम सोचते हो मैं भजन कर रहा था तुम सोचते हो मैं नाच रहा था वही नाचता है अब मैं क्या करूं परमात्मा को रोकूं ऐसा जगन अपराध मुझसे नहीं हो सकता है जो होगा सो होगा जब होगा तब होगा है। जैसा वो चाहेगा वैसा होगा मैं बीच में नहीं आ सकता हूं मैं हूं कौन मेरी सामर्थ्य क्या मेरा बल क्या मैं तो केवल माध्यम हूं एक बांसुरी हूं जो गीत चाहे गाए एक वाद्य हूं जो राग चाहे छेड़े वो खुद अता करे तो जहन्नम भी है बहिस्त मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं इसलिए किसी सूफी ने ठीक कहा है कि वो खुद दे दे तो मैं नर्क भी लेने को राजी हूं उसका दिया हुआ नर्क भी स्वर्ग है वो खुद अता करे तो जहन्नम भी है बहिस्त मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं मैं मांगूंगा भी नहीं क्योंकि मांगने में भी कर्ता भाव आ जाता है और मांग के अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो किसी काम का नहीं दो कौड़ी का है मांगते ही वो हैं जिन्हें इस बात का पता नहीं कि वो तो स्वर्ग देने को प्रतिपल राजी तुम्हारी मांग के कारण स्वर्गट का हुआ है क्योंकि तुम्हारे मांग के कारण तुम नहीं मिट पाते हो मन नहीं मिट पाता है मन यानी मांग मन यानी वासना मन यानी आकांक्षा यह मिले वह मिले और मिले और मिले इस सब के जोड़ का नाम मन है फिर चाहे तुम बैकुंठ मांगो चाहे मोक्ष मांगो फर्क नहीं पड़ता ये वही मन है जो धन मांगता था पद मांगता था मांग संसार है वो खुद अता करे तो जहन्नम भी है बहस मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं पलटू हरजन मिलन को चल जाइए एक धाप हरिजन आए घर में तो आए हरि आप पलटू कहते हैं खबर मिल जाए कहीं कि कोई हरिजन आया कोई प्रभु का प्यारा आया कोई प्रभु को जाना कोई प्रभु को पहचाना हुआ आया कोई प्रभु के रंग में रंगा हुआ आया डूबा हुआ आया पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप तो छनांग मांग के जाना धीरे दीर धीरे मत जाना देर मत करना कहीं चूक ना हो जाए पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप एक ही छलांग में पहुंच जाना ऐसा मत कहना कि कल मिल लेंगे परसों मिल लेंगे अभी क्या जल्दी पड़ी है ऐसे ही लोग मैं बंबई इतने वर्ष था वहां मुझे नहीं मिले यहां मिलने आते हैं कहते हैं जब आपने बंबई छोड़ा तब हमें याद आई तुम देखते हो चैतन्य और चेतना को बंबई में ही नहीं थे वे जिस मकान में मैं था वुडलैंड में उसी मकान में रहते थे लेकिन सोचा होगा मिल लेंगे अब यही तो है रोज तो मौजूद है कल मिल लेंगे परसों मिल लेंगे जब मैं बंबई छोड़ दिया तब उन्हें स्मरण आया और फिर आए पुनः से बंबई नहीं गए फिर रुके से रुके रह गए फिर मैं ही उनका घर फिर मैं ही उनका सब कुछ हो गया ऐसा समझो कि चेतना और चेतन के लिए मुझे बंबई छोड़ना पड़ा, पूना में भी बहुत होंगे कि जब तक मैं उनके लिए पूना ना छोडूं, तब तक उनसे मेरा मिलन ना हो सकेगा क्या जल्दी है रोज इसी रास्ते से तो गुजरते एक बार लंदन में एक बात का सर्वेक्षण किया गया कि लंदन में टावर है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते लंदन का टावर लंदन की प्रसिद्ध देखने वाली देखी जाने वाली चीजों में एक सर्वेक्षण किया गया कि एक करोड़ आदमी लंदन में रहते हैं इनमें से कितने लोगों ने लंदन का टावर देखा और कितने लोगों ने नहीं देखा दस लाख आदमियों ने नहीं देखा लंदन में रहते हैं। रोज बस से या कार से या ट्रेन से टावर के पास से गुजरते हैं। मगर टावर पर चढ़ के नहीं देखा देख लेंगे कभी भी देख लेंगे जल्दी क्या है और सारी दुनिया से लोग लंदन का टावर देखने आते हजारों मील का सफर करके लंदन का टावर देखने आते आदमी अजीब है एक बार तीन अमरीकी यात्री पोप से मिलने वेटिकन गए पोप ने पूछा कितनी देर रुकेंगे इटली में पहले यात्री ने कहा तीन महीने रुकने का इरादा है पोप ने कहा थोड़ा बहुत देख लोगे के सुन के यात्री थोड़ा हैरान हुआ तीन महीने कुछ कम समय होता है और अमरीकी रफ्तार से देखने वाला आदमी तीन महीने में सारी दुनिया देख ले चांद तारे होकर आ जाए अमरीकों को बात कहा जाता है एक फ्रेंच एक अमरीकी से कह रहा था कि प्रेम सीखना हो तो फरासीसियों से सीखो कि वो पहले माथा चूमते फिर आंखें चूमते फिर ओठ चूमते फिर गर्दन चूमते अमरीकी गान ठहरो ठहरो इतनी देर में तो अमरीकी सुहागरात मना के वापस आ जाता अमरीकी तो गति से ज्यादा तीन महीने इटली जैसा छोटा देश और थोड़ा बहुत देख लूंगा पोप होश में है लेकिन अमरीकी शिष्टाचार बस कुछ बोला नहीं दूसरे से पूछा तुम कितनी देर रुकोगे उसने कहा मैं तो केवल एक महीने ही रुकने आया हूं पोप ने कहा तुम काफी देख पाओगे अब तो बात और जरा उलझी हो गई पहले से का कुछ थोड़ा बहुत देख लोगे जो तीन महीने रुकेगा और दूसरे इसका तुम काफी देख लोगे इसके पहले कि वो कुछ कहता उसने तीसरे से पूछा तीसरे ने कहा कि मैं तो केवल एक सप्ताह के लिए आया हूं पोप ने कहा तुम कुछ भी ना छोड़ोगे तुम पूरा इड्डी देख लोगे और बात महत्वपूर्ण तो है जो सहज उपलब्ध होता है हम सोचते हैं कल परसों कभी भी देख लेंगे जो सहज उपलब्ध नहीं होता लगता है क्षण भी खोना उचित नहीं और हरिजन सहज उपलब्ध नहीं महात्मा गांधी ने तो इस अद्भुत शब्द को खराब कर दिया ये शब्द पुराना इसका अर्थ होता था, था जिसने हरि को जान लिया इसका वही अर्थ होता था जो बुद्धत्व का होता है जो बुद्ध हो गए उन्होंने इस प्यारे शब्द को खराब कर दिया इसको जोड़ दिया सूद्रों से इसकी महिमा खो गई इस शब्द को आकाश से उतार के धूल में डाल दिया ब्राह्मण भी हरिजन नहीं है शूद्र तो क्या खाख हरिजन होगा हरिजन कोई ऐसे होता है सभी पैदाइश से शूद्र होते अगर मेरा गणित समझो तो सभी पैदाइश से शूद्र होते यहां दो ही वर्ण हैं दुनिया में शूद्र और हरिजन पैदाय से सभी शूद्र होते लेकिन कुछ लोग अथक खोज से आविष्कार से अपने से बुलंदतर की तलाश से विराट की तरफ आंखें उठाने से मन को मारने से सिर को चढ़ा देने से हरिजन हो जाते हरिजन तो कोई कभी होता है कोई बुद्ध कोई कृष्ण कोई महावीर कोई कबीर कोई नानक कोई पलटू कभी मुश्किल से कोई हरिजन होता है महात्मा गांधी ने एक अद्भुत शब्द को भ्रष्ट कर दिया खराब कर दिया शब्द की महिमा जाती रही कहां शिखर था मंदिर का और कहां सड़क के किनारा हुआ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 कुछ जज बये सादिक हो निर्गुण सगुण बना हो सत्य ने रूप धरा हो उसी को हरिजन कहते हैं। कुछ जज बये सादिक हो कुछ इखलासो इरादत और कुछ प्रेम प्रगट हो रहा हो में हुआ हो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 कि खुदा के सामने सिर झुकाया कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास समझ साफ होनी चाहिए जहां सत्य हो जहां प्रेम हो जहां प्रेम की तरंगें आंदोलित हो रही हूं जहां सत्य की किरणें जगमगा रही हो वहां झुक जाना तेरे कुचे में रहकर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 लेकिन रोज मुझे गांव भिक्षा मांगने जाना पड़ता और जब मैं गांव जाता तो चूहे मेरी लंगोटी को तर जाते जब तक मैं रहता तो लंगोटी पर नजर रखता डंडलीय बैठा रहता लेकिन आखिर भीख मांगने मुझे जाना ही पड़ता गांव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 भीतर है असली दाग मन जीवन को सत्य को विकृत करता है मन हर चीज को विकृत करता है मन हर चीज को अपने रंग में अपने ढंग में ढाल देता है मन वही समझ सकता है जो समझ सकता है तो मन अगर गीता पढ़े तो कृष्ण को नहीं समझता अपने अर्थ निकालता है कुरान पढ़े तो अपने अर्थ निकालता है चंदुलाल मुल्ला नसरुद्दीन से बोला मुल्ला मैं बहुत कम बोलने वाला आदमी हूं नसरुद्दीन ने कहा कि हां वैसे तो शादी मेरी भी हो चुकी तुम क्या अर्थ लोगे सुन के ये तुम पे निर्भर है शराब खाने में बैठे डब्बू जी ने अपने जिगरी दोस्त चंदुलाल को बताया कि आजकल कम शराब पीने के मैंने नई तरकीबाद की है टेबल पे सामने ही घड़ी रख लेता हूं घड़ी को देखकर ही शराब पीता हूं अरे ये तो कुछ भी नहीं यार चंदूलाल ने अपनी चांद पर हाथ फेर कर कहा अगर मेरा बस चले तो मैं घड़ी तो क्या घड़ा सामने रख के पीऊ डब्बू जी की पत्नी धनो मायके गई हुई थी डब्बू जी ने खाली समय व्यतीत करने के लिए संगीत सीखना शुरू कर दिया एक सुबह में संगीत का अभ्यास करने में तल्लीन थे आलाप जारी था अभी एक घंटा भी ना हुआ होगा कि किसी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया सुरों की गहराई में डूबे हुए डब्बू जी उठे दरवाजा खोला तो एक पुलिस इंस्पेक्टर पिस्तौल ताने गुर्राते हुए बोला मुझसे ना बच सकोगे बड़े बड़े सुर मेरे नाम से थर्रा थे भागने की कोशिश मत करना जल्दी बताओ लाश कहां किधर छुपाई <laughs> यह सब इंस्पेक्टर एक सांस में कह गया हक बकाये से डब्बू जी बाश्किल बोले कि आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर ने कहा ज्यादा बनोमत अभी, अभी तुम्हारे पड़ोसी ने सूचना दी है कि तुमने राग बागेश्वरी की हत्या कर दी <laughs> अब पुलिस इंस्पेक्टर बिचारा राग बागेश्वरी और मोहल्लेवानों ने कहा हत्या कर रहा है डब्बू का बच्चा वही तो समझोगे ना तुम जो समझ सकते हो वही तो करोगे ना तुम जो कर सकते हो पहले समझने वाले और करने वाले मन को विदा कर दो न करता रह जाए तुम्हारे भीतर न भोकता, तब तुम्हारे भीतर शुद्ध चैतन्य रह जाएगा दर्पण की भांति निर्मल उसमें वही झलकेगा जो है वैसा का वैसा जैसा है फिर तुम्हारे जीवन में एक नई क्रांति घटती सत्य जब तुम में झलकता है बिना तुम्हारे मन के बीच में आए तब तुम्हारे जीवन में अपने आप उस सत्य के अनुसार आचरण शुरू होता है ध्यान पहले फिर ज्ञान ध्यान पहले फिर साधुता ध्यान पहले फिर आचरण ध्यान पहले फिर मुनित्व शीस नवाबे संत को सीस बखानों सोए पलटू जो सिर ना नवे बेहतर कद्दू हो अब आचार्य तुलसी कहेंगे कि गाली दे रहे हैं पलटू कह रहे हैं कद्दू है वो सिर जो संत के चरणों में ना झुके और मुझसे तुम पूछो तो मैं कहूंगा सड़ा कद्दू क्योंकि कद्दू भी कुछ काम आ जाए वाबे संत को शीस बखानो सोय पलटू कहते हैं वही सिर सिर कहने के योग्य है उसकी ही महिमा गाने योग्य है उसकी स्तुति करने योग्य है उस पर निच्छावर करो जो भी तुम कर सको लेकिन वही शीश जो झुक जाए बुद्धत्व को देखकर किसी जले हुए देख दिये को देखकर जो झुके तो फिर उठे नहीं चारागर्श मस्त की दुनिया है जमाने से जुदा होश में आ कि जहां हम हैं वहां होश नहीं एक ऐसा भी होश है जहां होश भी नहीं जहां होश का भी कोई अहंकार नहीं निर्मित होता मस्त की दुनिया है जमाने से जुदा इन्हीं मस्तों को संत कहा है इन्हीं पियकड़ों को संत कहा है जिन्होंने परमात्मा के घाट से ऐसा पिया ऐसा पिया कि होश है मगर होश का भी पता नहीं और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनकी जिंदगी उनकी जिंदगी बस ऐसी है हिचकियों पे हो रहा है जिंदगी का राग खत्म झटके देकर तार तोड़े जा रहे हैं साज के जिंदगी बस यूं ही धोते रहे एक लाश हिचकियों पे हो रहा है जिंदगी का राग खत्म कुछ हाथ में उपलब्धि नहीं भीतर सब कोरा कोरा हिचकियों पर जिंदगी खत्म हो रही बुद्धत पर नहीं हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म झटके देकर तार तोड़े जा रहे हैं साज के जबरजस्ती मौत छीन के ले जा रही प्राणों को तुम पकड़ रहे देह को तुम पकड़ रहे मन को और मौत है की झटके दिए ले जा रही यमदूत खड़े और लिए जा रहे हैं जिंदगी या तो झटके देख के जैसे तार तोड़े जाएं इस तरह नष्ट होती है या जिंदगी जैसे कि सुगंध आकाश में उठे ऐसे विलीन होती है मगर जो संतों के सामने झुक जाएगा संत तो सिर्फ बहाना है निमित्त है कि किसी तरह तुम्हारा सिर झुकने की कला सीख ले शीस नवाबे संत को शीस बखानो सोए पलटू जो सिर नानवे बेहतर कद्दू होए, और तुम्हारे शीश झुकाते ही एक क्रांति घटती तुम्हारे भीतर आसमान झांकने लगता है तुम छोटे नहीं रह जाते तुम विराट के साथ संयुक्त हो जाते तुम छोटे हो तभी तक जब तक अकड़े हो जब तक कहते हो मैं मैं मैं जब तक ये मैं हूं तब तक तुम क्षुद्र हो जिस दिन कह सकोगे मैं नहीं उसी दिन विराट हो गए सीमा गई परिभाषा गई आज कोई सतरंगा बादर नीले खाली पन पर उभरे खिड़की के सूने पन में सारा सूर्योदय यूं शर्माए जैसे अधर धरी अनबोली कोई कथा नयन पा जाए धूप मुंडेरों से सहमी सी धीरे धीरे जीना उतरे एक समूचा स्वर सपनों का तनमन पर ऐसे छा जाए जन्म जनम, जनम अधिली डाल को जो सारा मौसम दुलराए तट पर एक विहग अनमंसा, लहराई आतुरता कुतरे आज कोई सतरंगा बादर नीले खाली पन पर उतरे जब तुम झुकते हो तब तुम सिर्फ एक शून्य रह गए इस शून्य में पूर्ण उतर सकता है तुमने जगह खाली कर दी तुमने सिंहासन छोड़ दिया अब परमात्मा इस सिंहासन पर विराजमान हो सकता है सुन लो पलटू भेद हंसी बोले भगवान दुख के भीतर मुक्ति है सुख में नरक निदान पलटू कहते हैं कि जब मैं झुका जब से झुका तब से गुरु की वाणी गुरु की वाणी नहीं तब से गुरु से भगवान ही मुझसे बोलता है सुन लो पलटू भेद है और बड़े भेद खोलता है भेदों पर भेद खोलता है हंसी बोले भगवान दुख के भीतर मुक्ति है सुख में नरक निदान यह बात महत्वपूर्ण है जीवन के गहरे सूत्रों में से एक दुख में क्यों मुक्ति है क्योंकि दुख में दो खूबियां हैं पहली तो खूबी यह कि तुम दुख से छूटना चाहते हो दूसरी खूबी यह कि तुम दुख के साथ तादात्म करना कठिन पाते हो दुख का साक्षी होना आसान है क्योंकि तुम उससे छूटना चाहते हो उससे बंधना नहीं चाहते इसलिए साक्षी होना आसान है साक्षी छूटने का उपाय तादात्म नहीं कर सकते तुम दुख के साथ क्योंकि तादात्म बंधने का उपाय दुख के भीतर मुक्ति है इसलिए ठीक है यह सूत्र कि दुख के भीतर मुक्ति है अगर तुम दुख का राज समझ लो और सुख में नरक निदान और सुख में नरक है क्यों क्योंकि सुख में तुम तादात्म कर लेते हो और सुख से तुम छूटना नहीं चाहते बंधना चाहते हो दुख ऐसे है जैसे लोहे की जंजीर भारी कांटों वाली कि चुभती है गांव करती है बोझिल है धोना मुश्किल है घड़ी घड़ी याद दिलाती है कि मैं कारागृह में हूं कि मैं कैदी हूं कि घड़ी घड़ी अपमान अनुभव होता है और सुख सुख ऐसे है जैसे सोने की जंजीर हीरे जवाहरातों मढ़ी लगता है जैसे मैं सम्राट हूं बचाना चाहोगे तुम हीरे जवारातों से जड़ी सोने की जंजीरों को आभूषण कहोगे तुम उनको जंजीर कहोगे ही नहीं इसलिए सुख में आदमी परमात्मा को भूल जाता दुख में याद करता है सुख में जरूरत ही क्या है एक बच्चे से स्कूल में पूछा गया कि तू परमात्मा को याद करता है उसने कहा रात रोज याद करता हूं याद करते करते ही सोता हूं उससे पूछा गया सिर्फ रात में ही याद करता कभी दिन में उसने कहा दिन में कभी याद नहीं करता पूछने वाले ने कहा कि ठीक से मुझे समझा रात में क्यों याद करता दिन में क्यों नहीं उसने कहा रात में मुझे डर लगता और दिन में मुझे डर लगते ही नहीं अंधेरी रात हो डर लगता हो तो तुम भी परमात्मा की याद करने लगते हो अभी अभी निरंजना जर्मनी से वापस लौटी बंबई में चूंकि एयरपोर्ट जल गया था इसलिए चार दिनों से दक्षिण में कहीं पड़े रहना पड़ा और जब हवाई जहाज मिला तो भयंकर तूफान, आंधी बादल बिजलियां और उन्हीं में से हवाई जहाज का गुजरना उसने सोचा खात्मा समझो अब पहुंचना मुश्किल इस तरह की बिजलियां कड़क रही हवाई जहाज के चारों तरफ इस तरह बादल गरज रहे और भयंकर धुआंधार बरसा और हवाई जहाज कभी नीचा कभी ऊंचा सैकड़ों फीट नीचे ऊपर हो रहा मैंने उससे पूछा तूने क्या किया फिर उसने कहा और क्या करती जल्दी से माला हाथ में ले ली आपको खूब याद किया कि बस इस बार बचा लो अब कभी जर्मनी ना जाऊंगी दुख में याद आती शायद जर्मनी तीन सप्ताह रही एक भी दिन माला ना पकड़ी हो जरूरत ही क्या दो बच्चे बात कर रहे थे एक बच्चे ने कहा कि हम जब भोजन के लिए बैठते हैं तो ईसाइयों में पहले प्रार्थना की जाती तो हम प्रार्थना करते फिर भोजन करते तुम भी प्रार्थना करते उसने कहा कि नहीं हमारी मां भोजन इतना अच्छा पकाती कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं तुम्हारी मां का भोजन मैंने खाया है बिना प्रार्थना किए कोई खा ही नहीं सकता असल में तुम्हारे पिताजी मरे क्यों ये तुम्हारी माताजी का भोजन कोई भी प्रार्थना करेगा तुम्हारी माताजी का भोजन देखते ही प्रार्थना उठती मैं भी जब तुम्हारे घर भोजन करने आता हूं तो मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु आज बचा लो <laughs> मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था चंदुलाल से चंदुलाल कुछ स्त्रियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि पुरुषों के प्राण निकलते हैं <laughs> नसरुद्दीन ने कहा कुछ स्त्रियां भोजन भी ऐसा ही पकाती <laughs> दुख में याद सुख में स्मरण भूल जाता है दुख के भीतर मुक्ति है सुख में नरक निदान बिन खोजे से न मिले लाह करे जो कोय पलटू दूध से दही भा मथिबे से घिव हो यहां एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो विरोधाभासी लग सकता है और तुम्हें चिंता में डाल सकता है संतों के बहुत से वक्तव्य विरोधाभासी होते मजबूरी सत्य ही कुछ ऐसा है कि विरोधाभास के बिना उसे प्रकट नहीं किया जा सकता अब इन दो सूत्रों को दो साथ साथ लो ना मैं किया ना करी सकू साहिब करता मोर करत करावत आपु है पलटू पलटू सोर ना मैं कुछ करता हूं ना कुछ कर सकता हूं जो कुछ करता मालिक करता है खुद करता कराता है और पलटू पलटू का शोर होता है अब इन दूसरे सूत्र को लो बिन खोजे से ना मिले लाख करे जो कोई पलटू दूध से दही भा मथे से घी होए बिना खोजे नहीं मिलेगा खोज करनी पड़ेगी बिना खोजे तुम लाख आशा रखते रहो बैठे रहो नहीं मिलेगा दूध से दही तो शायद अपने आप हो भी जाए दूध रखा रखा दही हो जाता है फट जाए मगर दही से घी अपने आप नहीं होता मथिवे से घिव होए और जब तक मथोगे नहीं मंथन ना करोगे तब तक तुम्हारे भीतर भी आत्मा पैदा ना होगी परमात्मा का अवतरण ना होगा ये सूत्र उल्टे दिखाई पड़ेंगे बस दिखाई पड़ते उल्टे हैं नहीं इन्हें समझ लो पहली बात जितना तुमसे बन सके पूरा पूरा करो नहीं तो तुम्हारा ना करना केवल आलस्य होगा परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं और आलस्य समर्पण नहीं है पहले सूत्र में खतरा है कि तुम आलसी हो जाओ ना मैं किया न करी सकू साहिब करता मोर करत करावत आप है पलटू पलटू सो तो तुम कहोगे फिर क्या करना ध्यान और क्या पूजा और क्या प्रार्थना और क्या अर्चना और क्या खोज क्यों सिर मारे विपसना में क्यों परेशान हो फिर जब वही करने वाला है तो जब करेगा तब करेगा जैसी उसकी मर्जी ये आलस से बन सकता है इसी तरह मलूक का वचन आलसियों के लिए आधारभूत हो गया मलूक ने कहा है अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम दास मलूक का कह गए सबके दाता राम कि न तो अजगर नौकरी करता है न पंछी काम करते और मलूक दास कह रहे हैं कि सबको देने वाला राम है मिल गया सूत्र आलसी के लिए इस तरह के सूत्रों की हमने गलत व्याख्या कर ली उस गलत व्याख्या से बचाने के लिए दूसरी बात कह देनी जरूरी है मलुक दास ने तुम पर ज्यादा भरोसा किया इसलिए दूसरी बात नहीं कही सोचा कि तुम खुद ही समझ लोगे पंछी करें न काम नौकरी नहीं करते पंछी किसी दफ्तरों में और कारखानों में यह सच मगर सुबह से सांझ तक काम तो करते दाना चुगते हैं घोंसला बनाते हैं अंडे रखते हैं बच्चों के लिए भोजन लाते हैं बच्चों को भोजन चुगाते दिन भर काम चल रहा है सुबह से शाम तक काम चल रहा है हालांकि कोई नौकरी नहीं है किसी दफ्तर में कि गए साढ़े दस बजे और किए फिर घड़ी देखी साढ़े पांच बजे तक फिर बीच में चाय के लिए और काफी के लिए गए और फिर गपसप की और अखबार पढ़ा और किसी तरह समय गुजारा और घड़ी में पांच बजे साढ़े पांच है जो भी दफ्तर से भागने का समय हो घर की तरफ भागे ऐसा नहीं करते न कोई नौकरी मिलती उनको हर महीने पहली तारीख को उनको तनख्वाह नहीं मिलती ना हफ्ता मिलता इस अर्थ में तो कोई काम नहीं करते लेकिन आलसी तुमने कोई पक्षी देखा असंभव इस मेरी बग्ञा में बहुत पक्षी एक भी आलसी नहीं मैं बैठा दिखता रहता हूं कि एक आध दिन कोई आलसी पक्षी तो दिखाई पड़े मलुकदास को दिखता कोई पक्षी ने पढ़े ही नहीं मलुकदास की फिक्र ही नहीं कि पंछी करे ना काम वो किए ही चले जा रहे मलुकदास का एक भी अनुयाई नहीं मालूम होता पक्षियों अजगर नौकरी नहीं करता ये सच है लेकिन अपने शिकार की तरफ सरकता है अपने शिकार की तरफ अपनी श्वास को फेंकता है और उसकी श्वास इतनी बलशाली कि अपने शिकार को अपनी श्वास से ही खींच लेता है इतने जोर से श्वास भीतर लेता है कि पक्षी उसके श्वास के साथ अजगर के पेट में चले जाते मगर यह भी श्रम ऐसी आंख बंद करके कंबल ओढ़ के नहीं पड़ा रहता कि जब होगी उसकी मर्जी तो पक्षी खुद ही खोजता हुआ कंबल के भीतर आएगा और कहेगा भैया क्या सो रहे है <laughs> उसकी मर्जी उसने हमें भेजा हम आ गए खतरा है कि कहीं तुम आलसी ना हो जाओ समर्पण और आलस एक ही बात नहीं है समर्पण तो श्रम है आलस्य नहीं समर्पण तो साधना है आलस्य नहीं इसलिए दूसरा सूत्र बिन खोजे ना मिले लाख करे जो कोई तुम लाख सोचो विचारो बैठे रहो कि बिना किए मिल जाएगा जब मिलना है तब मिल जाएगा भाग में लिखा होगा तो मिल जाएगा नहीं मिलेगा तुम्हें प्रयास तो पूरे करने पड़ेंगे तभी मतोगे बहुत अपने को तो तुम्हारे भीतर घी निर्मित होगा घी आत्मा का प्रतीक है क्योंकि उसके ऊपर फिर कुछ और निर्माण नहीं हो सकता दूध से दही बन सकता है दही से मक्खन बन सकता है मक्खन से घी बन जाता फिर घी से कुछ नहीं बनता आखिरी अवस्था आ गई पशु से मनुष्य बन सकते हो मनुष्य से साधु बन सकते हो साधु से संत बन सकते हो बस आखिरी घड़ी आ गई संतत्व जैसे तुम्हारी आत्मा का घी अब इसके पार और कुछ भी नहीं तुम अपना पूरा श्रम करो और फिर भी पलटू कहते हैं ना मैं किया न कर सकूं साहब करता मोर यह आखिरी बात यह तो सब करने के बाद सब चेष्टाओं के बाद जब तुम्हें परमात्मा मिलेगा तब पता चलेगा कि अरे ये मेरे किए से नहीं हुआ ये उसकी कृपा से हुआ है लेकिन तुम्हारे बिना किए उसकी कृपा भी नहीं हो सकती थी तुम्हारे करने से परमात्मा नहीं मिलता लेकिन तुम इस योग्य होते हो इस पात्र होते हो कि उसकी कृपा तुम पे बरसती वह तो बरस रहा है जब तुम पात्र नहीं हो तब भी बरस रहा है लेकिन पात्र तुम्हारा उल्टा रखा हुआ है बरसा हो रही पात्र उल्टा रखा है भरेगा नहीं या पात्र सीधा भी रखा है लेकिन पात्र में छेद ही छेद तो भी पात्र भरता हुआ मालूम पड़ेगा लेकिन कभी भरेगा नहीं इधर भरेगा उधर खाली हो जाएगा तुम्हारा श्रम तुम्हारे पात्र के छेदरों को बंद करेगा तुम्हारा श्रम तुम्हारे पात्र को सीधा रखेगा मिलना तो उसकी ही अनुकंपा से ये दोनों ही सूत्र सत्य हैं दोनों सूत्र एक साथ सत्य हैं तुम श्रम करोगे तो उसकी कृपा कि पाने के अधिकारी हो जाओगे लेकिन जब पाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो हमने किया था और जो हमने पाया है उसमें कार्य कारण का संबंध नहीं है जो हमने किया था वो तो ना कुछ था और जो हमने पाया है वो सब कुछ है गारी आई एक से पलटी भाई अनेक जो पलटू पलटे नहीं रहे एक की एक साधना के जगत में चलोगे बहुत गालियां मिलेंगी फूलों की तो आशा ही मत करना कांटे ही कांटे मिलेंगे क्योंकि संसार नहीं चाहता कि संसार से कोई मुक्त हो जो संसार से मुक्त होता है वह संसारिक लोगों को कष्ट देता पीड़ा देता है। उन्हें जलन और ईर्षा पैदा होती वे बदला लेंगे वे तुम्हें सब भांति सताएंगे तो तुम्हें एक ही बात ख्याल रखना गारी आई एक से पलटी भाई अनेक गाली आए तो लौटाना मत पी जाना जैसे मीरा को जहर भेजा और मीरा पी गई और पी गई तो अमृत हो गया ऐसा चाहे ऐतिहासिक रूप से न हुआ हो लेकिन बात तो महत्वपूर्ण है अगर गाली आए और तुम पी जाओ तो गाली नहीं रह जाती जहर आए और तुम पी जाओ तो जहर नहीं रह जाता जहर आए और तुम पी जाओ आनंद मग्न तो अमृत हो ही गया और गाली आए तुम पी जाओ आनंद मग्न मस्ती में तो गाली भी स्वागत हो गई सत्कार हो गया सम्मान हो गया गाली भी गीत हो सकती है अगर तुम में पीने की क्षमता है तो गाड़ी आई एक अगर लौट आई तो झंझट हो जाएगी क्योंकि फिर दूसरे लोग तो संत नहीं है तुम एक लौटाओगे वो दस गालियां लेके आ जाएंगे जो पलटू पलटे नहीं रहे एक की एक जल पखान के पूजते सरा ना एक काम बहुत पूजे तीर्थ जल नदियां पहाड़ पर्वत पत्थर जल पखान के पूजते सरा ना एको काम पलटू कहते लेकिन एक भी काम हल नहीं हुआ कोई सफलता ना मिली कोई सफलता ना मिली कोई धन्यता ना मिली पलटू तन कर उदेहरा मनुकर सालग्राम तो पलटू कहते हैं फिर एक ही उपाय पाया कि अपने तन को ही मंदिर बना लो और अपने चैतन्य को ही परमात्मा मान लो न जाओ किसी मंदिर न किसी मस्जिद पलटू तनुकर उदेहरा तन को मंदिर बना लो तीर्थ बना लो मन करू सालिग्राम और अगर मन को तुम मिटा दो तो वो जो मन के मिटने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है मन की मनन की वही ऊर्जा सालिग्राम वही परमात्मा की प्रतिमा कारज धीरे होते काहे होत अधीर और जल्दी मत करना कुछ बातें जल्दी जल्दी में नहीं होती होती भी हो तो नहीं होती मौसमी फूल नहीं है परमात्मा ये तो आकाश को छूने वाले गगन चुंबी वृक्ष धीरे धीरे उगते समय लगता और प्रतीक्षा करनी होती कारज धीरे होते काहे होत अधीर इसलिए अधीर मत होना समय पाए तरवर फरे केतिक सीचो नीर समय आएगा वसंत आएगा वृक्ष में फल लगेंगे फूल लगेंगे तुम चाहे कितना ही पानी सींचो समय के पहले वसंत नहीं आएगा प्रतीक्षा करनी होगी ठीक घड़ी में सब घटता है देर है अंधेर नहीं है और देर भी जरूरी है क्योंकि उतनी देर में ही कुछ चीजें हैं जो पकती है। नहीं तो पक नहीं पाएंगी कच्ची रह जाएंगी यह मुद्दत हस्ती की आखिर यूं भी तो गुजर ही जाएगी दो दिन के लिए मैं किससे कहूं आसान मेरी मुश्किल कर दे ये तो गुजर जाएगा समय प्रतीक्षा करो परमात्मा से भी मत कहो कि मेरी मुश्किल आसान कर दे कि जल्दी कर यह मुद्दत हस्ती की आखिर यूं भी तो गुजर ही जाएगी दो दिन के लिए मैं किससे कहूं आसान मेरी मुश्किल कर दे समय लगता है बीज अंकुरित होगा पौधा बनेगा कलियां बनेंगी फिर फूल खिलेंगे लो हम बताएं गुंच और गुल में है फर्क क्या एक बात है कही हुई एक बे कही हुई कली में और फूल में फर्क क्या है लो हम बताएं गुंच और गुल में है फर्क क्या एक बात है कही हुई एक बे कही हुई बहुत ज्यादा फर्क नहीं कली फूल बन जाए तुम में और परमात्मा में भी इतना ही फर्क है जितना कली और फूल में कली बे कही बात है अभी बिना गाया गीत है और फूल कही हुई बात है अभिव्यक्त हो गया अभिव्यंजित हो गया गीत गाया गया कली ऐसे है जैसे सितार छेड़ाना गया हो और फूल ऐसे जैसे सितार छेड़ दिया गया है मगर प्रतीक्षा और प्रार्थना प्रेमपूर्ण प्रतीक्षा और प्रेमपूर्ण प्रार्थना अनिवार्य शर्तें इसलिए ध्यान रखना काहे होत अधीर देखिए किस किस का बागे आरजू पामाल हो अपनी जिद पर आज वह महसर खिराम आ ही गया मेरा शिकवा ही सही मेरी मजम्मत ही सही खुश हूं कि मून की जबाँ पर मेरा नाम आ ही गया अक्ल भी रखता था आंखें भी परे परवाज भी फिर यह क्या सूझी कि तायर जेरे दाम आ ही गया जिस जगह आकर फरिश्ते भी पिघल जाते हैं जोश लीजिए हजरत संभालिए वह मुकाम आ ही गया वह मुकाम भी आ जाता है आते आते ही आता है बात बनते बनते ही बनती काहे होत अधीर, आज इतना ही